नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छी मानसिकता के साथ खुशी अनुभव करते हुए इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे हैं ऐसे के साथ आइए आज एक नए करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जी हाँ जैसे कि हमने पिछले हफ्ते काफ़ी अलग अलग विषय को लेकर आर्ट्स के बारे में बातें की थी कलाकार के बारे में बातें की थी आई आज हम बात करेंगे एक शोधकर्ता के बारे में जी हाँ आप अपने जीवन में एक शोधकर्ता कैसे बन सकते हैं, एक रिसर्चर कैसे बन सकते हैं इस विषय को लेकर आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं अच्छा करूँगा हम जिस भी विषय को लेकर आते हैं और आप सभी को तो, उन विषयों के बारे में गहरी जानकारी भी हो और आप उसे कैसे अपना सकते हैं इस विषय में भी हम बात करते रहते हैं अगर कहीं आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है और इस करियर के बारे में या किसी विकल्प के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह शून्य नौ पैंतालीस इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपको अलग विषय या इस विषय पे जानकारी चाहिए तो हम उसे अपने इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं आपको जोड़ना चाहेंगे अगर आप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तब भी आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात किस विषय पर रखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं ताकि हम उस विषय के अंतर्गत आपको जोड़ सकें तो आइए शोधकर्ता के बारे में बातें करते हैं शोधकर्ता के रूप में करियर बनाना एक चुनौतीपूर्ण जरूर है पर फायदेमंद विकल्प है जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में नया ज्ञान उत्पन्न करने या समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करता है। इसीलिए आपको टाइम ज़रूर लगता है लेकिन लोगों को आपका अनुभव आपका सलूशन जो है काम करने लग जाए तो फिर आप रातों रात सितारे बन जाते चमक जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही सुंदर जो है शुरुआत में चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है लेकिन एक बार आप रिसर्चर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो है सम्मान प्राप्त हो जाता है अब देखिए एक शोधकर्ता के मुख्य कार्यों में क्या क्या चीज़ें हो सकती है सबसे पहले तो एक अध्ययन जरूरी है अध्ययन की योजना बनाना दूसरा है डेटा संग्रह और विश्लेषण ये दोनों चीज़ें आती हैं फिर तीसरा आता है निष्कर्ष और साझा करना और आखिरी में आता है परियोजना प्रबंधन को अंजाम देना तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ जुड़ी हुई है अगर एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट रिसर्चर बनना चाहते हैं शोधकर्ता बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इन मापदंडों के साथ अपने जीवन को या अपनी ज्ञान को उतारना पड़ेगा तब जाके आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं तो आइए इसके लिए कौन से स्किल या फिर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे और ये जो चार बातें इसको गहराई से भी समझने की कोशिश करते हैं जी हाँ प्यारे साथियों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके मोटिवेशन के लिए अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार प्यारे भाई और बहनों स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल में आपका स्वागत है जी हां जैसे कि मैंने कहा कि इसमें चुनौती शुरुआत में है लेकिन बाद में सफलता और रातों रात आप सितारे बन सकते हैं तो ये सारे ऑप्शन भी हैं और आजकल रिसर्च के लिए काफ़ी जो है सरकार की तरफ से और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शनस खुले हुए हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक शोधकर्ता के लिए क्या क्या मापदंड हो सकते हैं किस तरह के स्किल्स कौशल की ज़रूरत है और किस तरह की पढ़ाई आपके पास होना चाहिए आमतौर तौर पर इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी या फिर मास्टर्स की कई विशेषज्ञ अनुसंधान भूमिकाओं में विशेष रूप से अकेडमिक या उन्नत उद्योग अनुसंधान में डॉक्टरेट पी की डिग्री भी प्राप्त करते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी होता है दूसरी अपनी रुचि के क्षेत्र में गहन ज्ञान जैसे विज्ञान सामाजिक विज्ञान इंजीनियरिंग व्यवसाय प्रबंधन ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मायने रखते हैं महत्वपूर्ण है कौशल की बात करें तो आलोचात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल जानकारी का मूल्यांकन करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने का क्षमता आपके पास होना चाहिए कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है और ये कहां काम आ सकता है किस समस्या का समाधान कर सकता है इस तरह की सोच विचार आपके अंदर आनी चाहिए इस तरह का विचारधारा ज़रूर होनी चाहिए तो ये बहुत जरूरी है आपको एक शोधकर्ता की कौशल में एक और बात आता है जहाँ पर आपकी जिज्ञासा और समर्पण भाव बहुत काम करता नए विचारों की खोज और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगे रहने की स्वाभाविक इच्छा ये आपको शोधकर्ता बनने में आगे बढ़ा सकता है संचार कौशल ये अपने शोध निष्कर्षों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपके अंदर एक शोधकर्ता के रूप में होना चाहिए नैतिक व्यवहार सबसे मूल बात है जब इन सारी चीज़ों को आप कर लेते हो तो इसमें अभिमान या अहंकार नहीं होना चाहिए नैतिक व्यवहार होना चाहिए अनुसंधान के दौरान उच्च नैतिक मानकों और गोपनीयता बनाए रखना बहुत ज़रूरी और ग्राउंड से हमेशा जुड़े रहे धरती पर रहे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आदमी कुछ बन जाता है तो वो थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस करने लगता है और उस अलग होने की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है इसलिए हमें अपने ज़मीन से जुड़े रहना है अपने मूल्यों से जुड़े रहना है स्वाभाविक मानवता के गुणों को हमेशा अपने साथ रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब वो कुछ बन जाते हैं तो फिर वो आ, हमेशा जो है हो सकता है कि आपको अपने कंपनी में काफ़ी सम्मान मिलता होगा आपका बड़ा ऑफिस ये वो सब चीज़ें आपको मिल रही होगी। आपके आसपास में दस बारह लोग जो हैं आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं लेकिन वही चीज़ें आप जब शहर में आते हो रास्ते पर कहीं जा रहे होते हो या आप कुछ खरीदी करने जाते हो शायद हो सकता है वहाँ पर आपको कोई पहचान नहीं, नहीं होगा या कोई पहचानता नहीं होगा तो तब आप जो है वहाँ पर एक सिंपल ह्यूमैनिटी की तरह आप साधारण व्यक्ति की तरह ही पेश आना ज़रूरी है अगर वहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ मुझे वही सम्मान ऑफिस वाला मिले तो गड़बड़ हो जाए तो कई बार ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वही सराउंडिंग हम अपने पास हमेशा देखना पसंद करते तो वो मुश्किल कर देता तो वाई आगे बढ़ते हैं ये नैतिक व्यवहार की बातें माएँ दोनों तरह से आपको बताया है कि आप अपने जगह पे जब सीट पर स्टेट हो तो वहाँ पर कैसी चीज़ें हैं और जब आप अपने सीट से अलग होकर अपने घर या मार्केट में होते हो तो वहाँ पर सिचुएशन अलग होती है तो यहाँ पर बात करते हैं आ, अब एक एक जो विकल्प है उसके बारे में बात करते हैं अध्ययन की योजना बनाना शोध के उद्देश्य और मापदंडों को निर्धारित करना इसके कुछ उदाहरण ज़रूर देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो इस बात का कि ये क्या है और कैसे इसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर जैसे कि अध्ययन की योजना बनाने के लिए शोध के उद्देश्य और मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है इसमें शोध समस्याओं को परिभाषित करना स्पष्ट शोध प्रश्न पूछना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित कर, करना शामिल है अब देखिए स्मार्ट बोलते विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त करने योग्य प्रासंगिक और समय सीमा वाले बनना बहुत जरूरी है और शोध के दायरे में निर्धारित करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना ये आवश्यक है अब बात करते समस्याओं को परिभाषित करें सबसे पहले शोध समस्या का स्पष्ट और विस्तृत तरीके से परिभाषित करें दूसरा है शोध प्रश्न विकसित करें उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट शोध प्रश्न पूछें। स्मार्ट उद्देश्य बनाएं। उद्देश्यों को विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त करने योग्य प्रासंगिक और समय सीमा वाले होने चाहिए लक्ष्य निर्धारित करें स्पष्ट भाषा का उपयोग करते हुए परियोजना के लक्ष्य परिभाषित करें ताकि यथार्थवादी लक्ष्य तय किया जा सके और कार्य को विभाजित किया जा सके उसके बाद आता है मापदंड निर्धारित करना शोध की सीमा निर्धारित करें यह तय करें कि अध्ययन में क्या शामिल होगा और क्या नहीं जनसंख्या और मापदंडों को परिभाषित करें यह निर्धारित करे कि शोध किस जनसंख्या समूह समाज आयु वर्ग पर लागू होगा और किन मापदंडों को उपयोग किया जाएगा मापने के तरीके भी तय कर सकते हैं आप ये तय करें कि अवधारणाओं को मापा जाएगा या नहीं मात्रात्मक या गुणात्मक होगा ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए मानदंडों का मूल्यांकन भी करना चाहिए जैसे उन मानदंडों को परिभाषित करें जिनके द्वारा आप अपने परिणामों का मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे योजना बनाने के अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये भी हो सकते हैं कि साहित्य समीक्षा मौजूदा शोध का अध्ययन करें और उन अंतरालों की पहचान करें जिन्हें आपका अध्ययन पूरा करेगा परिकल्पना की बात करें तो एक परिकल्पना विकसित करें जो आपके शोध के परिणाम का एक आरंभिक पूर्वानुमान है संसाधन समय वित्तीय संसाधनों और उपलब्ध धन पर विचार ज़रूर करें फिर तैयारी एक शोध योजना टैंपलेट बनाना और उसका उपयोग करना समय बचाने और एक रूप सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है तो है ना कमाल की बात तो मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों पर गहराई से जब चिंतन मनन करेंगे तो एक अच्छे रिसर्चर आप बन सकते एक अच्छा शोधकर्ता आप बन सकते तो आइए थोड़ी देर में और हम लोग जो अल विषय है डेटा संग्रह और विश्लेषण इस विषय को लेकर भी गहराई से आपसे समझने समझाने और जानने की कोशिश करते हैं आप सुनाए हैं जीरो वन वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर जी हम करियर ऑप्शन जीवन को आश्चर्य इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कराते रहो स्थापन करने शिव धरती पे आए आज, प्रगटाओ गांधी प्रगटाओ चांदी कुंड बनाओ आज भारत देश में पधारे हैं शिव पावन कार्य आज भारत देश में पधारे शिव शक्ति दाता है विश्व में स्वामित जग के कल्याणी शिव शक्ति दाता है विश्व में स्वामित जग के कल्याणी ज्ञान दीप प्रगटाओ चांदी कुंड बनाओ आ भारत देश में पधारे हैं शिव पावनकारी आज भारत देश में पधारे हैं शिव पावनकारी शिव शक्ति दाता है विश्व में मानस जगते कल्याण शिव शक्ति दाता है विश्व में विष्ण मानस जगते कल्याणी ज्ञान दीप प्रगटाओ आज मनाना है मनाना है योग अग्नि प्रगटा हुआ तपस्या जगाओ तपस्या जगाओ चांदी कुंड बनाओ भारत देश में पधारे हैं शिवपाल द्वास शिव शक्ति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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और होंगे। डेटा संग्रह और विश्लेषण में विभिन्न तकनीकों जैसे प्रभाव प्रश्नावली साक्षात्कार और अवलोकन का उपयोग करके जानकारी एकत्र करना और फिर उसका विश्लेषण करना शामिल है और ये नेचर एक अनुसंधान करता शोधकर्ता का होना ज़रूरी है इसके लिए पहले व्यवस्थित रूप से डाटा कलेक्शन करना है और विश्लेषण के लिए उसे साफ़ और व्यवस्थित किया जाता है जिसमें त्रुटियों को ठीक करना और डाटा को वर्गीकृत करना शामिल है तो ये जो है आपको काम करना पहले से होता है जब आप किसी डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या कमियाँ हैं और वो अलग अलग वर्गीकृत हो ताकि उसके लिए आसानी से प्रश्नावली भी बन सके और स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा हो सके तो डेटा संग्रह तकनीक के लिए अगर बात करें तो पहला है आपका प्रश्नावली, दूसरा है साक्षात्कार तीसरा है अवलोकन और फिर अन्य चीज़ें इसके साथ में जोड़ सकते हैं तो प्रश्नावली में इसमें पूर्व निर्धारित सवालों का उपयोग किया जाता है जो बंद अंत वाले हाँ नहीं यह हा बहुविकल्पी या खुले अंत वाले व्यक्तिगत उत्तर हो सकते हैं बंद अंत वाले प्रश्न मात्रात्मक डेटा के लिए और खुले अंत वाले प्रश्न गुणात्मक डेटा के लिए उपयोगी होते हैं दूसरा जब साक्षात्कार की बात करें तो ये एक व्यक्तिगत संरचन प्रक्रिया होता है जहाँ एक शोधकर्ता मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है और जो रिसर्चर है या जो दाता है उत्तर देता है इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार समूह साक्षात्कार फोकस समूह या विभिन्न प्रारूपों का उपयोग हो सकता है अवलोकन की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष या सहभागी विधियों का उपयोग करके किसी घटना या विषय का अवलोकन किया जाता है और जानकारी एकत्र एक की जाती है आखिरी में अन्य तरीके ये है इसमें दस्तावेज और रिकॉर्ड का अध्ययन सर्वेक्षण प्रयोग और केस स्टडी जैसे विधियाँ भी शामिल हैं डेटा का विश्लेषण डेटा सफाई डेटा एकत्र करने के बाद विश्लेषण से पहले उसे साफ करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई त्रुटि विसंगति या अनु उपलब्धमान न रह जाए डेटा संगठन की बात करें तो सफाई के बाद डेटा को व्यवस्थित किया जाए जिसमें डेटा को लेबल करना या उसको डिवीज़न वाइज करना शामिल हो सकता है ताकि इसे विश्लेषण करना आसान हो सके फिर आता है विश्लेषण के प्रकार विश्लेषण के तरीके उपयोग किए गए डेटा के प्रकार पर निर्भर करते हैं उदाहरण के लिए देखा जाए तो घटना क्रिया विज्ञान विश्लेषण जैसी विधिया साक्षात्कार के गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है तो ये सारी चीज़ें हैं एक रिसर्चर को इस विधि से डाटा कलेक्शन करना और फिर उसका डिवीजन और साफ़ सफाई करके विधिवत चीज़ों को एकत्रित करना है समझ गए ना आप तो यहाँ पर आखिरी में आता है दो और विकल्प जैसे कि एक बात यहाँ पर आता है कि निष्कर्ष जब आप निष्कर्ष पर आते हैं तो निश्चित तौर पे आप किस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं अब बात करें निष्कर्ष को साझा करने के अलग अलग तरीके होते हैं और इसमें आप रिपोर्ट शोध पत्र या प्रस्तुतियों को उपयोग कर सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से सारंश प्रस्तुत करना होता है थीसिस की पुनः पुष्टि करना और परिणामों के महत्व और उस पर चर्चा शामिल है इसमें प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको नई जानकारी प्रस्तुत करने से बचना चाहिए बल्कि अपने शोध प्रश्न से सीधे तौर पर जुड़े तर्कों को और साक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए रिपोर्ट और शोध पत्र अपने शोध को संक्षेप में प्रस्तुत करें अपने शोध के मुख्य बिंदुओं तर्कों और निष्कर्षों का सारांश प्राप्त का प्रस्तुत करें तीतीस की पुनः पुष्टि करें अपने मूल शोध कथन को दोहराएं लेकिन अपने लक्ष्यों के आधार पर इसे फिर से लिखें ना कि कॉपी पेस्ट करें मुख्य अंतर्दृष्टि और निहितार्थों पर जोर दें स्पष्ट करें कि आपके निष्कर्षों का क्या मतलब है तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखने वाली ये है कि अपने शोध को बहुत शॉर्ट और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना अपने शोध के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें तर्कों पर और निष्कर्षों का सारंश प्रस्तुत करें दूसरा थीतीस की पुनः पुष्टि करें अपने मूल कथन को दोहराएं, लेकिन अपने लक्ष्यों के आधार पर इसे फिर से लिखें ना कि कॉपी पेस्ट करें तीसरा है मुख्य अंतरदृष्टि और आ, इनके जो बेनिफिट्स है उस पर जोर दें जैसे स्पष्ट करें कि आपके निष्कर्षों का क्या मतलब है और उनके व्यापक अर्थ क्या है केवल प्रासंगिक डेटा साझा करें केवल उन डेटा और निष्कर्षों को शामिल करें जो अध्ययन के लक्ष्य से संबंधित हैं। आखिरी में भविष्य के लिए सुझाव दें भविष्य के शोध के लिए सुझाव दें या पाठक को किसी विशेष मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें लिखित और विजुअल सामग्री का उपयोग अवश्य करें निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए टैक्स के साथ साथ कुछ चित्रों का ग्राफिक्स का अन्य विजुअल्स का उपयोग कर सकते हैं लॉजिकल और स्पष्ट संरचना का पालन करें परिणामों को शोध प्रश्नों के आधार पर तार्किक रूप से प्रस्तुत करें तीसरा है बहुत ज़्यादा संक्षिप्त परिचय रहे लंबी और बहुत सारा जो है सारंश ज़्यादा रहे इसमें विस्तृति क्या कह सकते हैं डिटेल्स इसमें ज़्यादा ना हो समय लंबी और इसी जानकारी देने के बजाय मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें ताकि दर्शक विचलित ना हो और उन्हें आपका प्रोजेक्ट ठीक से समझ में भी आ जाए ठीक है तो ये जो बातें हैं कई बार मैंने रिपीट किया है ताकि क्योंकि ये रिसर्चर की बात होती है एक शोधकर्ता इसी तरह से अपना काम करता है हर बात को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन से चार बार विचार करके करता है हर एंगल से विचार करता है चारों ही तरफ़ा विचार करके उस चीज़ को प्रजेंट करता है ताकि कोई कमी उसमें ना रहे तो है ना कमाल की बात शोधकर्ता बनते ही आप रात रात सितारे बन सकते हैं इसीलिए थोड़ा मेहनत ज़रूर है लेकिन कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा मीठा होता है <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परियोजना को प्रबंधन करना अब ये सारी चीज़ें होने के बाद यह सुनिश्चित करना कि परियोजना आवश्यक मानकों और समय सीमाओं का पालन करती है तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार और लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे तो चलिए आज के इस विशेष शोधकर्ता जीवन कौशल के बारे में हमने बातें की और करियर के अवसर जैसे कि मैं कहता हूँ करियर के अवसर जैसे कि शोधकर्ता विभिन्न क्षेत्र में काम कर सकते हैं और वो है शिक्षाविद एक्डमिक विद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर या व्याख्यान के रूप में पढ़ाना और शोध करना शुरू कर सकते हैं दूसरा सरकारी संगठन जैसे इसरो डीआरडीओ, सीएसआईआर जैसे बहुत पॉपुलर सरकारी अनुसंधान संस्थाओं में वैज्ञानिक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं तीसरा निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय नवनिर्माण इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कंपनियों के अनुसंधान और विकास आर विभागों में काम कर सकते हैं इसके साथ ही अन्य भूमिकाओं में जैसे कि डेटा साइंटिस्ट वित्तीय जोखिम विश्लेषक संचालन शोधकर्ता या नीति निर्माण में सलाहकार तो इस तरह से ये सारे विकल्प आपके पास हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका अगर नंबर लग जाता है तो आप हमेशा के लिए आपका करियर और आपका नाम भी हो जाता है तो आशा करूंगा कि आज का ये विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा तो ज़रूर हमें मैसेज करके आप बताइएगा कि आपको ये विषय अच्छा लगा तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर में ऊंचा लक्ष्य रखें ऊंची करियर उड़ान भरे आप और अपना और अपने देश का अपने परिवार का नाम रोशन करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खम गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो आई तो